यथार्थ शरणागति का स्वरूप पंडित राम किंकर उपाध्याय कुशल शब्द को लेकर कबीर ने भी व्यंग भरा दोहा कहा कोई व्यक्ति मिला उनसे और पूछ दिया महाराज कहिए कुशल से तो है वे थोड़ा अखड़ी स्वभाव के थे उन्होंने कहा वश का प्रश्न सुनते सुनते हमको लगता है कि इस वश के शब्दों का आदान प्रदान तुम लोग क्यों करते हो क्या पूछ रहे हो कुशल महाराज कोई दुर्घटना हो गई है क्या बोले दुर्घटना कुशल कुशल ही के करत जग में बचान कोई माया मुई नमन मुआ कुशल कहाते हो जब तक यह सब बना हुआ है तब तक काहे का कुशल इसी बात को विभीषण जी कहते हैं तब लगे हृदय बसत खल लोभ मोह मोहमचर मधमाना प्रभु यह जो अंतकरण है हृदय है आप जब तक इसमें नहीं रहते तब तक ये दुर्गुण रहते हैं प्रभु ने मुस्कुरा कहा शास्त्र तो यह कहते हैं कि जीव के हृदय में मैं सर्वदा रहता हूँ तब तुम ऐसा क्यों कहते हो बोले हाँ रहते होंगे लेकिन जैसे रहना चाहिए वैसा नहीं रहते कैसा रहना चाहिए बोले जब लगे उरन बसत था धरे चाप धरेप सा बिना धनुष बाण वाला ईश्वर होगा जिससे किसी को डर नहीं लगता वही सबके हृदय में बैठा हुआ है और काम क्रोध लोभ भी वही बैठे हुए हैं जरा धनुष बाढ़ लेकर तो बैठिए बड़ी सांकेतिक भाषा है हमें केवल दृष्टा ईश्वर नहीं चाहिए वेदांत का ब्रह्म दृष्टा है वह सक्रिय होकर हस्तक्षेप नहीं करता भक्तों को भगवान के हाथ में धनुष बाण पहनाए बिना संतोष नहीं होता धनुष बाण का अभिप्राय यह है कि प्रभु आप सक्रिय होकर इन दुर्गुण दुर्विचारों का विनाश करें इसका तात्पर्य है कि साधन करते करते जब वह प्रार्थना करता है कि प्रभु हम केवल अपने पुरुषार्थ से दुर्गुणों का विनाश नहीं कर सकते आप ही कृपा करके इन दुर्गुणों का विनाश करने की दया करें इस साधना और कृपा के सामंजस्य से उन दुर्गुणों का विनाश होने के बाद हमारे हृदय में ईश्वर निवास करता है इसलिए भगवान राम अयोध्या वासियों से कहते हैं मित्रों यह शरीर साधना के लिए मिला है अगर भोग के लिए मिला होता तो देव शरीर मिला होता जिसमें भोगों से रोग नहीं होता भोगों से वृद्धावस्था नहीं आती किंतु यह शरीर उन्होंने भोग के स्थान पर साधना के लिए दिया है साथ साथ उन्होंने यह भी कह दिया कई लोग यह भी सोचते हैं कि साधना करते करते स्वर्ग पहुंच जाए किंतु वे भी बुद्धिमान नहीं हैं तब वहाँ पर भगवान शंकर मांगने वाले से कहते हैं थोड़ा मत मांगना इसकी व्याख्या भगवान ने की बोले जो लोग शरीर से साधना भी करें और उन साधनों के बदले में स्वर्ग मांग ले तो यह बड़ी छोटी वस्तु हो गई संसार के भोगों की तो बात क्या है स्वर्गव स्वल्प स्वर्ग भी वस्तुतः थोड़ा ही है थोड़ा और बहुत ही परिभाषा क्या है बोले जो सदा रहे वह बहुत है और जो कभी समाप्त हो जाए वह थोड़ा ही है स्वर्ग में बेचारे जितना भी पुण्य लेकर जाए जहां पुण्य समाप्त हुआ नीचे ढकेले जाने वाले हैं भगवान कहते हैं कौन ना समझ होगा जो ऐसे स्थान में जाएगा व्यवस्था में कम से कम एक संकेत तो मिलता है कि सावधान हो जाइए पर स्वर्ग के देवताओं को तो संकेत ही नहीं मिलता निरंतर भोगों में डूबे हुए हैं वृद्धावस्था आती नहीं भोगों को भोगते भोगते बस पुण्य की पूंजी समाप्त हुई तत्काल संसार में किस योनि या नर्क में ढकेल दिए जाएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं इसलिए भगवान राम कहते हैं स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी भगवान राम कहते हैं याद रखो जो सुख अंत में दुख देने वाला होता है वह सुख नहीं हो सकता है विषयों में सुख के पश्चात दुख है और स्वर्ग में भी सुख के बाद एक महानतम दुख है इसलिए तुम्हें स्वर्ग की भी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए जब महाराज दलिप ने शास्त्रों में सुना कि सौ अश्वेध यज्ञ करने वाले को इंद्र पद प्राप्त होते हैं तो उन्होंने संकल्प लिया और निन्यानवे अश्वमेध यज्ञ कर डाले जब वे नौवा जब वे सौवा अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तो घोड़ा चोरी हो गया ढूंढने पर कहीं मिला नहीं घोड़ा पकड़ने वाला राजा दिखाई नहीं पड़ा वशिष्ठ ने ध्यान करके बताया कि इंद्र घोड़ा चुरा कर स्वर्ग ले गया है महाराज दिलीप के पुत्र रघु बड़े प्रतापी थे उन्होंने कहा कि अभी मैं जाकर इंद्र को परास्त कर घोड़ा ले आता हूँ पर दिलीप ने सत्संग किया था सत्संग से बड़ा लाभ होता है सत्संग में सुना हुआ सत्य व्यक्ति के जीवन में भले ही तत्काल क्रियान्वित न हो पर वह कभी न कभी याद आता है